तंजल योग प्रदीप षदर्शन समन्वय उत्तर मीमांसा प्रवित्तेश्च पदच्छेद प्रवृत्ते और प्रवृत्ते अप्रवृत्त जड़ प्रकृति बिना किसी चेतन निमित्त कारण के स्वयं प्रवित्त भी नहीं हो सकती पयोमत अत्रापि पदार्थ चेत यदि यहाँ कहा जाए कि पयोमुवत् स्वयंभूवत दूध और जल के सदिश जड़ प्रकृति की स्वतः प्रवृत्ति होती है तो तत्र अपि वहाँ भी जड़ प्रवृत्ति गाय और बछड़े आदि चेतन के अधीन भी होती है व्यतिरेकावस्थितेंश्चानपेक्ष प्रकृति के पृथक भाव से अवस्थित न होने से और अपेक्षा रहित होने से भी प्रकृति नहीं किंतु ब्रह्म ही जगत का निमित्त कारण हो सकता है अन्यत्राभावाच्च न तीर्णादिवत जिस प्रकार गौ के पेट में जाकर जड़ तीर्णादि स्वभाव से ही दूध बन जाते हैं इसी प्रकार जड़ प्रकृति की स्वतः प्रवृत्ति हो सकती है उत्तर नहीं हो सकती क्योंकि गौ से अतिरिक्त बैल आदि के पेट में तीर्णादि दूध नहीं बनते हैं इसलिए इस प्रवृत्ति का निमित्त कारण चेतन गौ है अभ्युप अभ्युपगमेप्यर्थाभावत् यदि प्रकृति में बिना किसी चेतन के स्वतः प्रवृत्ति मान भी ली जाए तो भी अर्थाभावत सृष्टि बनाने में जड़ प्रकृति का कोई प्रयोजन नहीं हो सकता इति चेत तथापि जिस प्रकार अंधा किसी से पूछकर मार्ग चल सकता है या लोहे में चुंबक की समीपता से गति आ जाती है उसी प्रकार अचेतन प्रकृति स्वतः जगत को रच सकती है यदि ऐसा मानो तो भी ठीक नहीं है क्योंकि अंधों को मार्ग दिखलाने वाले और लोहे को चुंबक की अपेक्षा होती है इसी प्रकार जड़ प्रकृति को प्रवृत्त कराने में किसी चेतन की अपेक्षा होगी अंगित्वानुपपत्ते चा और प्रकृति के तीन गुण सत्व रजस और तमस जड़ होने के कारण बिना किसी चेतन के स्वयं अंग और अंगी भाव से प्रवृत्त नहीं हो सकते इसलिए उनमें इस क्षोभ का निमित्त कारण चेतन ब्रह्म ही हो सकता है अन्यथा अनुमित वियोगात, अन्य प्रकार से अनुमान करने में भी चेतन शक्ति के वियोग होने से यदि प्रकृति के तीनों गुणों का स्वभाव अन्यथा अर्थात कभी संयोग और कभी वियोग भी अनुमान कर लिया जाए तो भी उनके ज्ञान रहित होने के कारण बिना किसी चेतन के उनमें ज्ञान पूर्वक क्रिया न हो सकेगी इसलिए चेतन ब्रह्म ही जगत की उत्पत्ति आदि में निमित्त कारण है विप्रतिषेधा चमंजसम परस्पर विरोध से भी अनियमितता होती है बिना चेतन ब्रह्म के अस्तित्व को माने हुए तीनों गुणों के परस्पर विरुद्ध उत्पादन और नाशन धर्म मान लेने से भी अनियमित अनियमिकाता होती है इसी प्रकार 11 से 17 तक सात सूत्र वैसे के साथ समन्वय में है न कि श्री कड़ाद मुनि को नास्तिक सिद्ध करके उनके दर्शन के निराकरण में इस पद के अंत के चार सूत्रों में सांख्य और वैशेषिक को शेस्वर मानकर भी इन भाष्यकारों द्वारा इन दर्शनों को दूषित ठहराने का प्रयत्न किया गया है जिसका मूल सूत्रों में नाम निशान भी नहीं है ब्रह्म सूत्र में योग शब्द देखकर कई सांप्रदायिक आचार्यों ने इस सूत्र का अर्थ योग के निराकरण में लगाने का यत्न किया है इस भ्रांति को मिटाने के लिए दूसरे अध्याय के पहले पाद के प्रथम तीन सूत्रों को उनके सरल और स्पष्ट अर्थ सहित उद्धृत कर देना आवश्यक है